उदार, है। उदार मतलब उदारता उदार है। भगवान उदार उदारता भगवान भगवान अत्यंत किसी को कोई वस्तु प्रदान करने में लेने वाला पात्र चाहे अत्यंत निम्न हो तुच्छ हो और दे दिए जाने वाले पदार्थ चाहे बहुत महान हो तो भगवान इन बातों पर ध्यान नहीं रखते हैं और न ही वे कभी प्रत्युपकार सोचते हैं और वो उसको बहुत सब कुछ भक्त को सब कुछ देने में वो बहुत क्या कहें प्रसन्न होते हैं भक्त को सर्वस्त्र देने में भी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं बहुत आनंदित हो जाते हैं उसमें ना कि रावण ने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की थी एक एक सिर काट करके भगवान स्वीकृति किया था है ना तो बहुत बड़ी प्रत्या करके उसने दो संपत्ति प्राप्त की थी और वो संपत्ति विभीषण को भगवान राम ने अति संकोच के सहित दे दी संकोच समझते जैसे कि एक पिता के कई पुत्र हो कुछ पुत्र पिता से बराबर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं एक पुत्र कभी भी कुछ न मांगता हो तो पिता उसको देने में करते हैं कि हम इसको इतना अच्छा है कि कभी कुछ मांगा नहीं मैं क्या दे दूं इसको अधिक से अधिक क्या दे दूं ऐसा सोचते हैं। जो संपदा दस करी रामन शिव कहीं लेनी सोई संपदा रघुना रघुवीर सकुच सहित विभिषण देनी ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है कि बहुत संकोच से उन्होंने दे दिया तो भगवान सब संपत्ति देकर यहाँ तक अपने स्वरूप को भी देकर ऐसा समझते हैं कि हमने इसको कुछ नहीं दिया, है ना इसीलिए जो है ना गीता में चार प्रकार के भक्त हैं, आर्त है अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु है, है ज्ञानी है, है सभी भगवान से कुछ ना कुछ चाहते है आर्त अर्थार्थी तो बहुत कुछ कहते हैं ना सांसारिक संपत्ति जिज्ञासु आत्म साक्षात्कार को चाहता है ज्ञानी भक्ति क्या चाहता है प्रेम क्या चाहता है भगवत प्रेम चाहता है तो जो प्रेम चाहता है ना वो प्रेम चाहने को वास्तव में चाहना नहीं ला गया है तभी वो निष्काम खा गया है।, है ना तो लेकिन आर्त और अर्थार्थी तो बहुत चाहते हैं ना बहुत स्वार्थी हैं लेकिन भगवान ने वो क्या कहा है उदारा हाँ सर सभी को भगवान ने क्या कह दिया है उदार भगवान की इन भगवान ने ऐसा कह करके आर्त और अर्थार्थी भक्तों को की भी क्या प्रतिष्ठा बढ़ाई है क्या बढ़ाइए स्वार्थी नहीं था उनको भी क्या कह दिया है उदार कह दिया है कि तो भगवान से उदार है भगवान का एक गुण है चातुर्य चातुर मतलब भगवान चतुर है वे अपने आश्र भक्तों के दोषों को बड़ी चतुरता से छिपा लेते हैं आश्र भक्तों के दोषों को बड़ी चतुरता से छिपा लेते हैं इसलिए चतुर कहलाते हैं बहुत लोग होते हैं ना कि उनके आसिफ कोई रहे तो उसके दोष को छिपा जाएंगे यही भगवान का स्वभाव है यदि भक्त से कभी कुछ हो जाए तो छिपाते रहते हैं एक गुण है भगवान का स्थर्य है ना मतलब स्थिरता भगवान जब शरणागत को अपनाते हैं तो अंतरंग जनों से भी दोष प्रकट किए जाने पर वो विचलित नहीं होते हैं। और बहुत प्रकार से वो अंतरंगों को समझा करके प्रसन्न कर लेते हैं जैसे विभीषण जब शरण में आया है ना तो सबने दोष दिखाए विभीषण के हनुमान जी को छोड़कर सभी ने दोष दिखाए भी, भी लेकिन भगवान बिल्कुल स्थिर बने रही वहाँ पर और समझा सबको प्रसन्न कर लिया, को सबको तो ये उनका क्या है स्थिर नहीं होते हैं जब कोई शिकायत करता है नहीं तो ऐसा होता है ना कोई किसी की शिकायत करे तो शिकायत सुनने वाला विचलित हो जाता है पर तो भगवान विचलित नहीं होते भगवान का एक गुण है धीरभ भगवान कभी अपनी प्रतिज्ञाओ को नहीं छोड़ते हैं, है ना? और प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में ही तत्पर रहते हैं और जब अपने उनके इस जनों के वियोग का प्रसंग आता है ना तब भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते हैं। तो बनवास काल में सीताजी साफ थी और भगवान आयुध को लेके चलते है ना धनुष को तो जानकी जी ने कहा कि ये अच्छा नहीं लगता है वो वहां रघुनाथ जी ने प्रतिज्ञा की थी जब ऋषियों को रावण त्रास देता था ना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम सबका संघार कर देंगे जो जो ऋषियों को परेशान करते हैं भजन करने वालों को परेशान करते हैं, उनका संहार कर देंगे तो बाद में एक बार जानकी जी ने कहा कि आपको सोभा नहीं देता है आप वनवास काल में धनुष्बाण धारण करते हैं छोड़ दीजिए तब जो है ना रामचंद्र ने कहा कि चाहे मैं लक्ष्मण को अभी त्याग कर दू आपका भी त्याग कर दू लेकिन जो मैंने ऋषियों के लिए ब्राह्मणों के लिए जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसको मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता हूँ भक्त की रक्षा की जो प्रतिज्ञा की है नहीं छोड़ सकता हूँ तो ये किस गुण के कारण है ये धैर्य के कारण है उस स्थिति में भी भगवान धीर बने हैं और इसके कारण ही क्या है कि बलवान शत्रु को भी तुच्छ समझ लेते हैं भगवान है ना इसीलिए धैर्य गुण के कारण ही क्या होता है बलवान शत्रु को तुच्छ समझ लेते हैं षण के शरण में आने पर तुरंत उसका राज्य अभिषेक कर दिया राज्यभिषेक कर दिया तुरंत कि बहुत भीड़ है वो विचलित नहीं एक भगवान का गुण है सौर भगवान सूर है तो जिस जब भगवान अकेले रहते हैं उस समय भी शत्रु की सेना में भयंकर शत्रु की सेना में निर्भय होकर के प्रवेश करते हैं ऐसे वो किसको मारा भगवान ने वो नासिक में जन्म स्थान में रामचंद्र ने मारित सुबह था नहीं। नहीं। आए हैं, तो उस समय रामचंद्र अकेले गए हैं लक्ष्मण भी साथ में नहीं थे और कितना उनकी बहुत कई हजार सेना थी चौदह हजार है लेकिन अकेले ही भगवान राम ने अपने सौर से सबको परास्त कर दिया सौर गुण क्या है की इस दूसरे सहायक के न होने पर भी शत्रु की सेना में निर्भय होकर के उसी प्रकार प्रवेश करना जैसे कोई अपनी सेना में प्रवेश करे है न आ, तो ये जब जन्म स्थान युद्ध में यह गुण होता है भगवान का पराक्रम पराक्रम क्या है शत्रुओं की सेना में घुस करके नाना प्रकार से शत्रुओं का संघार करना पराक्रम है शत्रु की सेना में घुस करके नाना प्रकार से शत्रुओं का संघार करना क्या है? है पराक्रम है ये तो राम राम रावण के साथ युद्ध में तो हुआ ही है है ना ये तो हुआ ही है बहुत बार ऐसा होता था कि जो राक्षसों की सेना घायल हो जाती थी तो घायल हुए अपने सैनिकों को लोग देखते थे राक्षस और कौन मार रहा है वो देख नहीं पाते थे तो इतनी इतनी तीव्रता से वो स्तर का संधान करते थे कि वे मारने वाले को नहीं देख पाते थे बल्कि वे पीड़ित घायल अपनी सेना को लोग देखते थे ये किस गुण के कारण पराक्रम के कारण और भगवान का गुण है सत्य संकल्प है ना भगवान सत्य संकल्प है मतलब उनका संकल्प सत्य है अर्थात कभी भी वो व्यर्थ नहीं होता है ना तो व्यर्थ होता है ना ही दूसरे किसी से अवरुद्ध होता है और संकल्प मात्र से ही वो जगत की उत्पत्ति स्थिति देते हैं, संकल्प मात्र से ही मोक्ष प्रदान कर देते हैं संकल्प मात्र से ही प्रकट हो जाते हैं, सत्य संकल्प हुआ ना और फिर सत्य काम सत्य काम है भगवान है सत्य कामत्व भी गुण है तो सत्यकाम काम का यहाँ पर अर्थ है अभीष्ट पदार्थ क्या है हाँ तो भगवान अपने आश्रित जनों के लिए अनंत सत्य अर्थ है नित्य और काम करते अभिष्ट अभीष्ट पदार्थ भगवान अपने आश्रित जनों के लिए नित्य अभिष्ट पदार्थों को रखते हैं भगवान अपने आश्रित जनों के लिए नित्य अभिष्ट पदार्थों को सत्य अथ है तो तो अभिष्ट पदार्थ रखते हैं तभी वो देते हैं तो इसलिए वो सत्य काम वाले मतलब नित्य अभीष्ट पदार्थों वाले हैं भगवान है ना उनका गुण सत्य काम है एक कृतित्व भगवान का गुण है भगवान दूसरे का उपकार करने में ही लगे रहते हैं इसलिए कृति कहलाते हैं भगवान दूसरे का उपकार करने में ही सदा लगे रहते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं कृति और दूसरे का उपकार करना ही उनका क्या गुण है कृतित्व कृतित्व गुण है जब भगवान सृष्टि करते हैं ना तो शायद कोई मुक्शु निकल जाए इस भाव से वो सृष्टि कर देते हैं है ना यह उनका कृतित्व गुण है और देखिए यहाँ पर तो कोई मुक्शु निकल आएगा इसलिए सृष्टि करते हैं और जो भगवान जो अवतार काल में लोग संग्रह करते हैं वो इसी दृष्टि से करते हैं कि शायद कोई मूख छू निकलेगा हमारे आचरण को कोई अपनाएगा उसके अनुसार कोई चलेगा है ना प्रकृतित्व गुण के कारण है और भगवान लोग संग्रह क्यों करते हैं उनको क्या जरूरत है तो देखो कभी ऐसा होता है ना छोटा जो शिशु होता है बच्चा उसको रोग हो जाता है तो माँ औषधि खाती है ना ना? छोटे बच्चे का रोग दूर करने के लिए माओ से भी खाती है क्योंकि माँ तो दूध पीता है बच्चा वो तो माँ में गुण आएगा दूध में बच्चा तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो जैसे रुग्ण बच्चे जैसे रोगी बच्चे के रोग को दूर करने के लिए स्वस्थ माँ औसत खाती है है ना वैसे ही ये संसार संसार सांसारिक ताकों से दब प्राणियों का दुख दूर करने के लिए भगवान स्वयं अवतार काल में ये शास्त्रीय कर्मो को करते हैं शास्त्रीय कर्मो को सांसारिक कार्यों से दग दे लोगों के अनुकरण करें उन उनका वो हमारा अनुसरण करें ऐसा सोच करके भगवान लोक करते हैं शास्त्री कर्मों को करते हैं अच्छा तो ये भगवान का गुण हो जाएगा कौन सा कृतित्व और भगवान का एक गुण है कृतज्ञता है भगवान कृतज्ञ है भगवान कैसे हैं तो दूसरों के द्वारा कोई यदि दूसरे लोग भगवान का अनुकूल कार्य करें तो भगवान उसको कभी भूलते नहीं है यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी भगवान भगवान के अनुकूल कार्य करते तो उसको कभी भूलते नहीं है बल्कि हमेशा उसको याद करते रहते हैं, हमेशा उसको याद करते रहते हैं। बाद में चाहे उससे कुछ प्रतिकूल कार्य भी बन जाए तो भी भगवान प्रतिकूल कार्य को भूल जाएंगे अनुकूल को हमेशा याद रखते हैं और भगवान स्वयं अनंत उपकार करने पर भी अपने किए हुए उपकारों का स्मरण नहीं करते हैं बल्कि भक्ति के द्वारा थोड़ा भी अनुकूल कार्य हो जाएगा उसको याद करते रहते हैं अपने उपकार को भगवान याद नहीं करते हैं ये तो वाल्मीकि रामायण में है ये जब राम का वनवास का समय आया है ना तो दशरथ से सभी प्रजा ने कहा है की राम का ऐसा स्वभाव है की यदि कोई सैकड़ो अपराध रामचंद्र से करता है तो वो उसको स्मरण नहीं करते है और कोई थोड़ा भी उकार कर रहे, है राम तो रहे थे रामभद्र का तो हमेशा वो प्रसन्न बने रहते हैं संतुष्ट हो जाते हैं प्रज्ञा ने कहा है तो ऐसे भगवान में अनंत गुण है समझ लेना तो हमने आपको बताया कौन से गुण अभी वात्सल्य आदि है और कौन कौन गुण थे इसमें ज्ञान शक्ति आदि और वात्सल्यादि और सौर आदि तो वात्सल्यादी और सौर आदि हो गए सौर तो आज बताया है ना वात्सल्यादि सौर आदि हो गए अब क्या बचा है ज्ञान आदि है ना तो ज्ञान को समझ लेना कि भगवान सभी पदार्थों को भगवान अतीत क्या कहें अतीत वर्तमान और अनागत सभी पदार्थों को युग पर जानते हैं किसको किसको अतीत वर्तमान वर्तमान और अनागत इन सभी पदार्थों को युग पर जानते हैं तो युग पर इनको जानना ही भगवान का क्या गुण है ज्ञान ज्ञान ज्ञान गुण है तो उनके द्वारा अज्ञात कोई भी वस्तु नहीं।, नहीं है तो ये इसमें तो बहुत विस्तार से मिल जाएगा आपको सर्वज्ञता गुण भगवान का ज्ञान गुण इसमें और तो ज्ञान और एक गुण भगवान का क्या है शक्ति शक्ति ऐसे समझ लेना कि भगवान में शक्ति का थोड़ा तो तो सामर्थ्य भगवान में अघटित घटना सामर्थ है अघठित घटना सामर्थ हाँ की जिस घटना को कोई घटित नहीं कर सकता है जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता है उसको करने का सामर्थ्य किसमें है भगवान में अघटित घटना सामर्थ है तो दूसरे लोग जिस कार्य को कभी नहीं करते कर सकते हैं भगवान उस कार्य को अनायास ही कर देते हैं तो यह अघटित घटना सामर्थ्य उनका शक्ति गुण है अघटित घटना सामर्थ्य क्या है उनका और इस गुण के कारण ही भगवान जगत के सभी प्रकार से कारण है इस भगवान सभी प्रकार के हाँ इस गुण से ठीक है पर शक्ति विधित हुई इसका इस शक्ति के कारण ही वे क्या है कि जगत के कारण बनते हैं शक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है शक्ति कार्य से है, कार्य से हाँ जैसे कि कोई वजन उठा लिया तो क्या अनुमान करेंगे इसमें वजन उठाने की शक्ति है इतना वजन उठाने की शक्ति शक्ति दिखाई देती है क्या कार्य से अनुमति तो भगवान में ये क्या है शक्ति गुण है और बल गुण देखना भगवान पूरे संसार को धारण करते हैं सबको धारण करते हैं इस सेतु भी धारणा श्रुति कहती है ना सबको धारण करने वाले सेतु है और सबको भगवान अनायास धारण करते हैं बिना परिश्रम बिना श्रम के धारण करते हैं तो बिना श्रम के सबको धारण करना ही उनका क्या गुण है धारण करने का सामर्थ्य बल है बिना परिश्रम के सबको धारण करने का सामर्थ्य ही क्या उनका बल है तो भगवान सब तो हमेशा है ना हमेशा पूरे संसार को धारण करते हैं और द्वापर में श्री कृष्ण ने धारण कर दिया गोवर्धन को हुँ? और मंद्राचल को किसान धारण किया है कुरु भगवान ने कुर भगवान ने धारण किया है ना हा? और ये देखना और ये बराहतार में भूमि को धारण किया भगवान ने ऐसा और हर चीज़ पूरे संसार को हमेशा धारण किए हुए हैं तो बिना श्रम के सब को धारण करने का सामर्थ्य उनका बल गुण है और ऐश्वर्य देखना संपूर्ण संसार का नियमन संचालन कौन कर रहा है भगवान कर रहे हैं ना ईश्वर कर रहे हैं तो चेतना चेतन संपूर्ण जगत को का नियमन करने का सामर्थ संपूर्ण जगत का नीमन करने का सामर्थ्य सामर उनका ऐश्वर्य है ऐश्वर्य समझ आया चेतना चेतन संपूर्ण जगत को नीमन करने का सामर्थ्य उनका ऐश्वर्य गुण है एक गुण है भगवान का वीर है वीर देखेंगे भगवान सब सबका सबको धारण करते हुए और सबका नियंत्रण करते हुए निर्विकार बने रहते हैं भगवान पूरे संसार को दहण करते हुए और पूरे संसार का नियंत्रण करते हुए हमेशा निर्विकार बने रहते हैं तो निर्विकार बने रहने का सामर्थ्य वीर गुण है निर्ण। निर्ण। निर्ण। बने रहने का सामर्थ्य क्या है तुन. बहुत ज्यादा जुम्मेदारियाँ आ जाए तो आदमी निर्विकार नहीं रहता है बल्कि उसमें विक्षेप आ जाता है विक्षेप रूप बिकार आ जाता है नगवान तो में ऐसा कभी भी बिकार नहीं आता है तो निर्विकार बने रहने का सामर्थ्य भगवान का वीर गुण है और एक भगवान का गुण है तेज क्या गुण है ये छह गुण प्रधान है भगवान की कौन ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर वीर और तेज ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर वीर और तेज ये सोलह सत्रह पृष्ठ पर है इसमें ये भी देख लेख ले, लेना है ना क्या वैराग्य नहीं ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर वीर तेज ज्ञान शक्ति बल ईश्वर वीर और तेज हाँ। तेजी आदि है वही लेना है और विष्णु पुराण में जो कहे गए हैं वो भी भगवान में है है है भगवान के है ना ऐसा तेज तेज ज्ञान लेना गुण क्या जो वस्तु अपने अधीन ना हो जो वस्तु अपने अधीन तो ऐसे किसी सहकारी कारण की भगवान अपेक्षा करते हैं नहीं करते है ध्यान देना भगवान हाँ जो अपने अधीन न हो ऐसे किसी सहकारी कारण की भगवान अपेक्षा नहीं करते हैं बल्कि अकेले ही बड़े बड़े बलवानों को भी परास्त कर देते हैं बड़े बड़े बलवानों को परास्त कर देते हैं तो दूसरे को पराभूत करने का सामर्थ्य परास्त करने का सामर्थ्य दूसरे को पराभूत करने का सामर्थ्य ही भगवान का कौन सा गुण है तेज गुण है दूसरे को पराभूत करने का सामर्थ्य तेज गुण है अब गुण तो हो गए अपने पाठ में आ जाएंगे तो ये अपना ये पाठ चल रहा था ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुणा ये नित्य हैं, अवधि रहित हैं, असंख्य है और निरुपाधिक क्या था स्वाभाविक हैं, निर्दोष हैं। निर्दोष का मतलब था हे गुण के संसर्ग रूप दोष से रहित हैं, समानता तथा अधिकता से रहित हैं। अब ये पाठ था ये सु वात्सल्यदि नाम विषया अनुकूल इनमें से वात्सल्यदि के विषय क्या है अनुकूल है वात्सल्य का भगवान का वात्सल किसके प्रति होता है प्री के प्रति अथवा रक्षकों के प्रति शत्रु के प्रति तो वात्सल के विषय अनुकूल हैं भगवान के जो अनुकूल रहते हैं वे होते हैं भक्ति भगवान के अनुकूल कौन होते हैं है तो अनुकूल कर हो जाएगा आश्रित भक्त तो वात्सल भगवान के वात्सल आदि गुणों के विषय आश्रित भक्त है वात्सल्यादी गुणों के विषय आश्रित भक्त हैं मतलब कि आश्रित भक्तों के प्रति भगवान के वात्सल्यादी गुण है या आश्रित भक्तों के लिए भगवान के वात्सल्यादी गुण है वात्सल्यादी गुण किसके लिए हैं भक्तों है अच्छा तो वात्सल्य है और मार्दो है आर्जो है करुणा है इत्यादि गुण किसके लिए है आश्रित भक्तो के लिए तो वात्सल्यादि के विषय आश्रित भक्त है मतलब वात्सल्यादि आश्रित भक्तों के लिए है सौर्य आदि नाम विषय प्रतिकूल सौर्य आदि के विषय प्रतिकूल हैं प्रतिकूल समझना ना शत्रु जो भगवान का कोई शत्रु नहीं है क्यों भगवान का ऐसे है भगवान क्या कहते हाँ की सभी प्राणियों के प्रति में स्तम्भ हूँ लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव है कि भक्त के शत्रु को अपना शत्रु मान लेते हैं भक्त के शत्रु को आ, तो यहाँ पर प्रतिकूल है ना तो प्रतिकूल अर्थ है भक्त विरोधी तो प्रतिकूल का क्या है और सौर आदि के विषय भक्ति विरोधी भगवान के सौर आदि गुणों के विषय कौन है इसका मतलब हुआ कि भक्ति विरोधियों के लिए सौर आदि गुण है हाँ भक्ति विरोधियों हा, भक्त के लिए सौर आदि गुण है देखिए आगे एत कारण भूत ज्ञान शक्ति आदि नाम तू सर्वे अभी विषय इतना संक्षेप में ध्यान देंगे जो वात्सल्यादी और सौर आदि जितने गुण हैं तो इनके मूल ये ज्ञान शक्ति आदि छह गुण हैं मूल क्या है, है ज्ञान तो छह गुणों के ही विस्तार क्या है वो वात्सल्यादी सौर आदि सभी गुण ये छह गुणों के विस्तार है या छह गुणों के कार्य हैं छह गुणों के कार्य है तो छह गुणों के कार्य वात्सल्यादि और सौर आदि है तो वात्सल्यादी और सौर आदि का कारण कौन होगा ज्ञान सकते हैं। हाँ एक तद कारण भूत ज्ञान शक्ति आदि नाम तू तू किन्तु एतद कारण भूत इनके कारण किसके वात्सल्यदि और सौर आदि के कारण ज्ञान शक्ति आदि गुणों के सभी पदार्थ विषय हैं।, हैं सभी विषय हैं सभी हैं, मतलब सभी विषय सभी विषय मतलब अनुकूल प्रतिकूल सभी विषय हैं कैसे भगवान का ज्ञान क्या है सर्वज्ञता सब विषय ज्ञान है तो भगवान अनुकूल प्रतिकूल सबको जानते हैं अनुकूल प्रतिकूल? हाँ तो उनके ज्ञान का विषय क्या हो गया सब ज्ञान के विषय उनके सब हो गए अच्छा और दूसर और ज्ञान के बाद क्या शक्ति है शक्ति क्या शक्ति गुण क्या बताया था कि अघटित घटना सामर्थ अघटित घटना हाँ तो इस गोटो तो अघटित घटना सामर्थ्य है ना तो इसके कारण ही भगवान जगत के कारण है सबके कारण है अघटित घटना सामर्थ्य के कारण भगवान सभी के कारण है तो सभी के कारण है तो सभी उसके विषय हो गए किसकी शक्ति के और बल बल क्या है कि धारण करने का सामर्थ्य तो भगवान सबको धारण करते हैं तो बल के विषय सभी हो गए और ऐश्वर्य क्या है नीमन करने का सामर्थ्य तो भगवान सबका नीमन करते हैं तो नीमन सामर्थ्य के विषय सभी हो गए है और वीर क्या है सबको धारण और नियंत्रण करते हुए निर्विकार बने रहना है ना तो ये भगवान का गुण है ना इसके भी विषय क्या है सभी है क्योंकि भगवान को किसी से कोई विकार नहीं होता है नहीं। और तेज के भी विषय क्या है सभी है तेज है की सबको दबा कर रखने का सामर्थ है ना तो उसके विषय भी, भी सब है कि भगवान सबको दबा करके रखे, रखे हुए है उसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है तो ऐसा बताया गया इनमें इन इन, एशु एशु गुने इन गुणों में आदि के विषय आश्रित भक्त हैं, सौर आदि के विषय क्या है भक्ति विरोधी किंतु इन छह गुणों के कारण नहीं नहीं नहीं, आदि और सौर आदि के कारण ज्ञान शक्ति आदि छह गुणों के विषय सभी हैं, विषय अनुगूत रूप सभी है, है। आप भी देखेंगे अब अनुसंधान जैसे परमात्मा का अनुसंधान किया जाता है ना परमात्मा का जैसे अनुसंधान किया जाता है वैसे ही परमात्मा के गुणों का भी अनुसंधान किया जाता है परमात्मा के गुणों का अनुसंधान किया जाता है भगवान के परमात्मा के स्वरूप का अनुसंधान परमात्मा के गुणों का अनुसंधान परमात्मा की लीला का अनुसंधान अब देखिए तो ऐसा है ना कि कभी कभी क्या होता है प्रतिबंधक हो गया तो ज्ञानी के भी अगला जन्म हो सकता है ना प्रबल प्रार्भ होने पर विष्णु पुराण कहता है समाधि ही तत्व जन्मनि क्या समाधि समाधिस्तु मुक्ति ही तत्र जन्मनी।, जन्मनी तो प्रसंगानुसार भगवान की लीला का चिंतन करते करते जिसकी समाधि हो गयी है उसकी मुक्ति उसी जन्म में हो जाएगी क्या प्रसंग कहता है वहाँ भगवान की लीला का चिंतन करते करते जिसकी समाधि हुई है उसकी उसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी और बाकी के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं है ना कितने प्रतिबंधक पड़े हुए हैं क्या लिखते हैं है? ये विष्णु पुराण का वचन है जो मैंने बोला विनस्पन्न समाधि मुक्ति ही तत्र जन्मनी भगवान की लीला भगवान की लीला का चिंतन करने से जिसकी समाधि होती है उसको उसी जन्म मुक्ति हो जाती है क्या सकते है और तो ये तो यहाँ पर कल्याण गुण भगवान के थे ना तो कल्याण क्यों कहते हैं क्योंकि वो अनुकूल हैं इसलिए क्या कहे जाते हैं कल्याण अनुकूल गेह होने के कारण कल्याण कहे जाते हैं तथा कल्याण कारक होने से भी कल्याण कहे जाते हैं है ना हाँ ये दो बातें हैं इसमें तो हमने विस्तार से लिख दिया है आपको पढ़ा दिया इस अब अपना पाठ कहा से है ये हमने बताया कि भगवान के गुणों का भी अनुसंधान किया जाता है यही बता रहे हैं ना तो सुनिए तो इसमें है ज्ञानम अज्ञान उपयुक्तम अज्ञानियों के अनुसंधान के लिए परमात्मा का ज्ञान गुण उपयुक्त है क्या अज्ञानी जीवों के अनुसंधान करने के लिए परमात्मा का ज्ञान गुण उपयुक्त है कैसे इसको थोड़ा समझने की चेष्टा कि करना है? अज्ञानी जीव ये नहीं समझता है कि भगवान से मिलने का क्या उपाय है समझता है अज्ञानी जीव यह नहीं समझता है कि भगवान से मिलने का उपाय क्या है नहीं? नहीं। और भगवान की प्राप्ति में मतलब प्र... भगवान से मिलने का उपाय क्या है भगवान के मिलने में प्रतिबंधक क्या है और प्रतिबंधक की निवृत्ति कैसे होगी वो जानता है नहीं जानता है तो ऐसे अज्ञानी के अनुसंधान के लिए भगवान का ज्ञान गुण उपयोगी है जब वो भगवान के ज्ञान गुण का अनुसंधान करेगा ना तो ज्ञान गुण का अनुसंधान करने वाले साधक को यह समझ में आ जाएगा कि भगवान सब कुछ जानते हैं तो भगवान अपने मिलने के उपाय को जानते हैं अपने मिलने के उपाय को जानते हैं और अपनी प्राप्ति के प्रतिबंधकों को जानते हैं और प्रतिबंधक के निवर्तक को भी जानते हैं प्रतिबंधक के इसलिए हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है तो जो भगवान के ज्ञान गुण का अनुसंधान करता है भगवान उसके प्रतिबंधकों को दूर करके उसकी प्राप्ति के उपाय स्वयं ही बन जाते हैं उसकी प्राप्ति के उपाय हाँ। तो ये ज्ञान गुण के अनुसंधान तो करने का फल है तो जो अज्ञानी व्यक्ति जब ऐसा तभी तो बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है और उनको थोड़ी भी काम बन गया है इसीलिए बन गया है कि भगवान को सर्वस्व मान लिया हे प्रभु हम कुछ नहीं जानते आप जैसे सब जानते हैं तो वो प्रतिबंधकों को दूर करके प्राप्ति के उपाय स्वयं बन जाएंगे भगवान तो ज्ञान गुण किसके लिए उपयुक्त हुए ज्ञानम अज्ञानम उपयुक्तम भगवान का ज्ञान गुण अज्ञानियों के अनुसंधान करने गुण के लिए उपयोगी है शक्ति ही असक्तानाम जो असमर्थ जीव है ना कि असमर्थ जीवों के अनुसंधान के लिए शक्ति ही भगवान का शक्ति गुण उपयोगी है असमर्थ जीवों के अनुसंधान के लिए भगवान का शक्ति गुण उपयोगी है अब इसको आप समझिए जो व्यक्ति भगवान को परम प्राप्त समझता है परमात्मा को परम प्राप्त समझता है किंतु प्राप्ति के साधन का अनुष्ठान करने में अपने को को असमर्थ पाता है भगवान को है भगवान भगवान परम प्राप्त समझता किंतु की प्राप्ति का साधन क्या है भक्ति योग क्या है तो भक्ति योग भी जरल नहीं है एक मतलब क्या है कि सतत चित्त लगा रहता है प्रभु में जिसको निर्ध्या कहते हैं ना विजाति प्रत्यय तिरस्कार पूर्वक सजाति प्रत्यय का तो वाह वही भक्ति है यहाँ तो ऐसा मानते हैं कि वेदांत का श्रवण करो श्रवण क्या है कि गुरु के मुख से गुरु के मुख से उपनिषद गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों को सुनकर उसके अर्थ का निश्चय ये क्या होता है श्रवण ये गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों का अर्थ है समझकर नहीं क्या बोला मैंने गुरु के मुख से वेदांत वाक्यो को सुनकर उसके अर्थ का निश्चय ये है श्रवण यही श्रवण है ना अब वो, वो यहाँ परिभाषा नहीं लगाते क्या शंकर संप्रदाय परिभाषा कही जाती है की नहीं नहीं ये नहीं है वो निर्णायक वहाँ तो ऐसा है ना कि ये वो तो ऐसा कहते हैं कि एक ब्रह्म पर है तात्पर्य है ईसा निर्विशेष मतलब ये क्या है कि निर्विशेष ब्रह्म का निश्चय करना सुनकर यह उनके आक्रमण है है ना निर्विशेष मतलब क्या है कि निर्विश तात्पर्य निर्णय लिंगों के द्वारा कहो तात्पर्य निर्णायक निर्णायक लिंग तो सब लोग मानते हैं पर हर जगह तात्पर्य निर्णायक लिंग तो नहीं लगाए जाते है ना इसलिए इतना भारी यहाँ जटिल नहीं बनाते हैं तो मतलब ये देखिएगा यहाँ क्या बताया गया कि गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों के सुनकर उनके अर्थ का निश्चय करना और वहां पर क्या है कि वेदांत तो वाप्यों से निर्विशेष ब्रह्म को सुनकर निश्चय करना तो ये, ये प्रवण की परिभाषा में नहीं लगाया जाता है यहाँ है ना ये तो पहले ही आपने निश्चय कर लिया है तो फिर क्या आपको आपको ठीक ठीक वेदांत तो अर्थ का बोध होगा क्या कोई ऐसा समझ कर रहा है की वेदों का साथ ये क्या है की शून्य ही सबका सार है तो क्या है की सब शास्त्र किसका प्रतिपादन करते हैं शून्य का तो अब वही वही मानना हो गया ये तो इतना ही बड़ी है कि गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों को सुनकर अर्थ का निश्चय करना यह प्रमाण है अर्थ का निश्चय करना क्या है प्रमाण है और मनन क्या है कि वो सुना गया अर्थ युक्ति युक्त है या नहीं ऐसा तर्क से निश्चय करता। सुना गया अर्थ युक्ति युक्त है या नहीं ऐसा तर्क से निश्चय ये यह क्या हो जाएगा निर्ध्या क्या है विजाति सत्य तिरस्कार पूर्वक सजा प्रत्यय प्रवाह है ना विजाति प्रत्य अनंतरित क्या कहते हैं और सजाती प्रत्य चलते चलते पर जब वो क्या है की प्रीति का रूप ले लेंगे तब उसकी संज्ञा हो जाएगी भक्ति और जब तक तो प्रीति रूपा नहीं है तब तो तक तो भक्ति नाम होगा और वही भक्ति क्या है कि की वही भक्ति ए, पहले तो प्ररोना नहीं रिध्यासन और फिर वही साक्षात्कार साक्षात्कारात्मिका हो जाती है वही क्या हो जाती है ये है तो यहाँ भी तो मानते हैं कि जो है भक्ति के लिए सब करना चाहिए ऐसा राम अनुचार्य तो सब मानते हैं ना कि इसमें भक्ति योग का अधिकारी कौन है जो सांग साथ वेद का अध्ययन किया होते है बात के सहित सांग साथीरस के वेद का अध्ययन जिसने किया हो और गुरु के मुख से जिसने वेदांत का स्मरण मनन किया है वो भक्तियोग का अधिकारी है क्यों ये जो उपनिषद में जो विद्या है ना जैसे सदविद्या दाह विद्या ये सब अंतरिक्ष विद्या सब विद्याएं आई है ये विद्याएं ही तो क्या है कि ये यही तो अब ये, तो ये, तो ये ब्रह्म विद्या यही है अधिकांश विद्याएं ब्रह्म विद्याएं हैं और कुछ विद्याएं काम में लेने वाले भी हैं तो यही तो ब्रह्म विद्या है यही भक्ति है तो ये तो सास पढ़ने पर ही आएगी ऐसा हाँ एक कोटि और उन्होंने रखी है एक कोटी ऐसी है कि मामलो जो इतना नहीं पड़ता है ना किसी रामायण से भागवत से या किसी संत से महापुरुष से भगवान के बारे में सुन करके चिंतन करे तो वो भी भक्ति योग बन जाता है वो रास्ता बनने नहीं है बल्कि दूसरे संप्रदाय वाले इसको स्पष्ट इस लिखते हैं रामानुज नहीं लिखते हैं। प्रपत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं प्रपत्ति मतलब शरणागति भक्ति मतलब इतने जैसे शंकर संप्रदाय ज्ञान योग बोलता है ना तो वैसे ये रामानुप्तों से जानते हैं और भी जटिल करते हैं मतलब वो अष्टांग योग का ज्ञाता भी होना चाहिए यदि अष्टांग योग नहीं है तो फिर वो कैसे होगा भागवत में आया एतन मतम मालूम है एतन मतम समातिष्ट क्या है मैं परमेण समाधिना कि परम समाधि के द्वारा जो है प्राप्त होता है तो परम समाधि एक भक्ति योग की स्थिति है तो हमारे कहने का तात्पर्य है इतना ही कहना है कि जो ये वैदिक भक्ति योग है ना वहाँ तो सब करना है लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है कि महापुरुषों से सुनकर गीता पढ़कर कुछ पढ़कर भी साधना की जा सकती है ना तो ये जो लोग सोचते हैं कि ये वैष्णव भक्ति योग ऐसा ही है तो ऐसा नहीं है इसमें बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है और जो सरल है ना उसको कहते हैं शरणागति और भक्ति को अलग अलग वैष्णव सिद्धांत भी मानते हैं शरणागति में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना भक्ति तो में तो भगवान के स्वरूप को जानना पड़ेगा भगवान स्वरूप कैसे हैं परमात्मा का स्वरूप कैसा है निर्विशेष है या सविशेष है जो तो सविशेष ब्रह्म है तो वो किसके किसके आश्रय है दिव्य मंगल विग्रह के आश्रय है दिव्य गुणों के तो आश्रय है अनंत कल्याण गुणगल विभूषित है चिदचित पद के आश्रय है ये सब समझना पड़ेगा भक्ति योगी को और प्रसन्न को इतना जुगत नहीं है ना शरणागत को तो ऐसा थोड़ा भेंट करते हैं तो हम आपको क्या बताना चाहते थे अभी हाँ ठीक है ये बताना चाहता था कि जो साधक परमात्मा को परम प्राप्त समझता है परमात्मा को परम प्राप्त किन्तु उनकी प्राप्ति के साधन भक्ति का अनुष्ठान करने में अपने को असमर्थ समझता है उनकी प्राप्ति के साधन भक्ति का अनुष्ठान करने में अपने को असमर्थ समझता है है ना तो ऐसे साधक के अनुसंधान के लिए भगवान का शक्ति गुण उपयोगी है कौन सा गुण उपयोगी है शक्ति गुण का अनुसंधान करने वाला साधक समझता है कि भगवान सर्वशक्ति संपन्न है क्या समझता है भगवान वे अघटित घटना को भी संपन्न कर सकते हैं अघटित कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं इसलिए वे संकल्प करके शीघ्र ही अघटित घटना को संपन्न कर सकते हैं इसलिए वे अपने संकल्प से शीघ्र ही मुझे स्व रूप मोक्ष को प्राप्त करा देंगे स्व रूप मोक्ष को मोक्ष की परमात्म प्राप्ति तो मोक्ष है हाँ की स्व रूप मोक्ष को प्रदान कर देंगे तो ऐसे अनुसंधान करने वाले जो साधक है ना जो शक्ति गुण का अनुसंधान करने वाला साधक है तो भगवान उसको शीघ्र ही मोक्ष के साधन भक्ति को प्रदान कर देते हैं मोक्ष के साधन भक्ति को प्रदान कर देते हैं भगवान नाम अग्या नाम। अग्या नाम। है भगवानी नाम प्राणियों के अनुसंधान के लिए भगवान का ज्ञान गुण उपयोग है शक्ति असत्ता नाम, असमर्थ प्राणियों के अनुसंधान के लिए उनका शक्ति गुण उपयोगी है क्षमा सा नाम, सापराध कर होता है अपराधी जीव अपराधी जीवों के अनुसंधान के लिए भगवान का कौन सा गुण उपयोगी है क्षमा गुण ध्यान देना अपराध करने वाले का अपराध करने वाले व्यक्ति का निग्रह किया जाता है अपराध करने वाले व्यक्ति का निग्रह से दंड प्रदान अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड प्रदान किया जाता है ना तो दंड की निवृत्ति रूप या निग्रह की निवृत्ति रूप भगवान का क्षमा गुण है भगवान का क्षमा गुण क्या है निग्रह की निवृति करना दंड की निवृति करना है ना तो इस क्षमा गुण के कारण भगवान क्या है सबको क्षमा कर देते है इसके कारण में आएगा कि कोटि भी जाहू, आए सरन नहीं होई जीव जबही, जन्म ना तो तो ये कोट विप्रप लाग जा भगवान ऐसा कहते हैं तो अपराधी व्यक्ति के अनुसंधान के लिए भगवान का क्षमा गुण उपयोगी है तो अब क्षमा गुण का अनुसंधान करने वाला साधक समझता है की मैं घोर अपराधी हूँ मैं बहुत पापी हूँ मेरे अपराधों का कोई अंत नहीं है किंतु मेरे भगवान अत्यंत क्षमावान है अत्यंत क्षमावान है वे मेरे अपराधों को दूर करके मुझे शीघ्र ही अपना लेंगे शीघ्र ही अपना लेंगे हमको उनसे भय करने की जरूरत नहीं है तो जो जो साधक क्षमा गुण का अनुसंधान करता है भगवान उसके अपराधों को क्षमा करके अपना लेते हैं तो यो जैसे की भगवान के स्वरूप का चिंतन किया जाता है वैसे उनके गुणों का भी अनुसंधान करने की रीति है एक, एक गुणों का अब जो लोग साक्षात्कार करते हैं परमात्मा का भी उनके गुणों का भी साक्षात्कार करते हैं कैसे लक्षण विलक्षण भगवान के हैं और आगे क्या हो गया वात्सल कृपा दुखी नाम है ना दुखी जीवों के अनुसंधान के लिए भगवान का कृपा गुण उपयुक्त है किसके अनुसंधान के लिए कृपा कर तो होता है करुणा यादया करुणा या, या? दुखी प्राणी के अनुसंधान के लिए भगवान का कृपा गुण है कृपागुण का अनुसंधान करने वाला साधक समझता है कि भगवान किसी का दोष देखे बिना उसका दुख दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं कृपागुण का अनुसंधान करने वाला साधक समझता है क्या समझता है कि भगवान बिना किसी स्वाध के दूसरे का दुख दूर करने में तत्पर रहते हैं इसलिए यदि हम भी उनके शरण में चले जाए तो हमारे भी दुखों को दूर करके अभी सफल प्रदान करते अभी सफल हाँ तो कृपा गुण के अनुसंधान से अभी प्राप्त हो जाता है कृपा करके भगवान अभी दे देते और देखो वात्सल्यम दोषाणाम है ना दोषी प्राणियों के दोषयुक्त प्राणियों के अनुसंधान के लिए भगवान का वात्सल्य गुण उपयोगी है है ना दोषी प्राणियों के अनुसंधान के लिए भगवान का वात्सल्य गुण उपयोगी है यहाँ दोषा अस्थि अस्थिति दोषा मतवर है तो ये यहाँ पर ध्यान देंगे कि वास्तव्य गुण का अनुसंधान करने वाला साधक समझता है कि भगवान अपनी भक्तवत्लता के कारण अपनी भक्तवत के कारण या अपने वास्तल गुण के कारण मेरे दोषो पर ध्यान नहीं देंगे मेरे दोषो पर ध्यान नहीं देंगे वे मुझे स्वीकार करेंगे है ना? इसलिए हमको उनसे दूर रहने की आवश्यकता नहीं है उनके सम्मुख हो जाना चाहिए और क्या है शीलम मंदाना मंद जीवों के अनुसंधान के लिए उनका शील गुण उपयोगी है सील का मतलब सौशील्य इस पुस्तक में सौशील गुण जो लिखा है वो उस सील और है तो मंद व्यक्ति के अनुसंधान के लिए भगवान का शील गुण उपयोगी है सील गुण का अनुसंधान करने वाला साधक समझता है कि भगवान महान से महान होते हुए अत्यंत मंद व्यक्ति के साथ मंद कर रोता है नीचे है ना मंद का क्या अर्थ है कि भगवान मान से महान होते हुए अत्यंत मंद जीव के साथ भी प्रेम से मिलकर रहते हैं प्रेम से मिलकर तो मंद जीवो के साथ भी मिलकर रहने में और उनकी इच्छा के अनुसार छोटा सा छोटा काम करने में भगवान संकोच नहीं करते हैं है ना मंद जीवों के साथ प्रेम से मिलजुल कर रहने में और उनकी इच्छा के अनुसार किसकी इच्छा के अनुसार मंद जीवों की इच्छा के अनुसार छोटा ऐसी छोटा कार्य करने में संकोच इसीलिए पांडवों ने उनको अपना साथ बनाया और दूध भी बनाया दूध बनाकर भेजा ना हाँ ये ये दूध बनाकर भेजा और है और किसी के यहाँ चक्की भी पीसी भगवान तो ये उनका सौशिल गुण के कारण सब है ये तो छोटे से छोटा काम करने में संकोच नहीं करते हैं तो अब ऐसा समझिए तो इसलिए क्या है कि हमसे भी मिल करके हमारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे ऐसा साधक समझता है तो जो मंद व्यक्ति है ना तो जो भी व्यक्ति इस गुण का अनुसंधान करता है ना चिर गुण का तो भगवान उसके सभी उसके साथ मिल करके और उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं जिसके मंद की तो भगवान सब के हैं है ना तीव्र से तो दूरी ही हैं आगे देखेंगे और कहानी आगे कुटिलम आर्जम कुटिला नाम कुटिल जीवों के अनुसंधान के लिए भगवान का आर्जो गुण उपयोगी है तो अब देखना ये आर्जो गुण का अनुसंधान करने वाला साधक समझता है कि मैं मनसा वाचा कर्मणा कुटिल हूँ मन से कुछ विचार करता हूँ और वाणी से उससे विपरीत वचन बोलता हूँ और उससे विपरीत आचरण करता हूँ किंतु मेरे भगवान मेरे स्वामी मनसा वाचा कर्मणा रिजू वाचा है मनसा वाचा कर्मणा कैसे है रिजु करते है सरल और रिजो हो भावा हाँ मतलब सरल तो भगवान रिजु है उनका आरजो गुण है वे जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं इसलिए वे मेरे परम मेरे कैसे हैं वे मेरी कुटिलता को दूर करके और निर्मल निर्मल बना बना देंगे बना देंगे तो कुटिलता अपने से ना जाए ना विवेक से तो भगवान के आर्जो गुण का अनुसंधान करने से कुटिलता चली जाती है कुटिलता ये ध्यान रखिएगा और गुण के अनुसंधान से दोष खत्म हो जाते है और कृपा गुण के अनुसंधान से दुख खत्म हो जाते क्षमा गुण के अनुसंधान से अपराध समाप्त हो जाते है ना और शक्ति गुण के अनुसंधान से जो असामर्थ है ना जीव का वो समाप्त हो जाता है और ज्ञान गुण के अनुसंधान से उनका ज्ञान भी चला जाता है ये भी समझना चाहिए सौहार्दम तो दुष्टानाम दुष्ट प्राणियों के अनुसंधान के लिए भगवान का सौहार्द गुण उपयोगी है दुष्ट प्राणियों के अनुसंधान के लिए भगवान का सौहार्द गुण उपयोगी है वो जो दुष्ट हृदय वाले प्राणी है ना तो वो किस गुण का अनुसंधान करते हैं है भगवान कहते हैं है? मैं दुर्द हूँ मैं किसी का भला नहीं चाहता भगवान सूर्य हैं? वे सबका भला चाहते है वो हृदय से सबका मंगल चाहते है तो मेरा भी मंगल चाहते हैं इसलिए हमें उनसे विमुख नहीं रहना चाहिए बल्कि उनकी ओर उन्मुख हो जाना चाहिए उनको और लोग सोचते हैं मैं बहुत पापी हूँ भगवान हमको अपनाएंगे कि नहीं तो वो सौहार्द गुण का अनुसंधान करे है ना? हाँ। तो वो भगवान अपने सौहार्द गुण के द्वारा भलाई करते हैं मंगल ही करते हैं तो दुष्ट हृदय वालों के अनुसंधान के लिए उपयोगी क्या है सौहार्द गुण यदि हृदय का दोष खुद जाए ना तो सौहार्द गुण का अनुसंधान करें मार्दवों विश्लेष नाम हम भक्त ऐसे होते हैं ना कि भगवान से विश्लेष नहीं चाहते हैं विश्लेष कर पार्थक अलगा तो विश्लेष से भय करते हैं विश्लेष से तो जो विश्लेष से भय करने वाले जीवों के लिए भगवान का मारदो गुण उपयोगी है विश्लेष से भय करने वाले साधकों के अनुसंधान के लिए कौन सा गुण उपयोगी है मार्दो तो जो भगवान से विश्लेष नहीं चाहते हैं और विश्लेष की संभावना से ही भयभीत हो जाते हैं तो वो किस गुण का अनुसंधान मार दो। मार दो गुण का अनुसंधान करने वाला साधक समझता है मृदु है भगवान कैसे हैं? हाँ मृदु हैं, बहुत कोमल है बहुत मृदु है, है। वे अपने आश्रित जनों के गिर को नहीं सहन कर पाएंगे आश्रित जनों के गिरह को नहीं सहन कर सकते है सदा आश्रित भक्तों से मिलने के लिए आठूर बने रहते हैं मिलने के लिए और मिलने के बाद में वे कभी भी परित्याग नहीं करते ऐसा अनुसंधान करना चाहिए है ना हाँ तो भगवान तो कभी भी विश्लेष उसका नहीं हो सकता भगवान से और देखना सौलभ्यम दर्शनोत्सुखान भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक जो जीव हैं, उनके लिए भगवान का सौलभ गुण उपयोगी है दर्शन करने के लिए उत्सुक जीवों के लिए कौन सा गुण उपयोगी है अनुसंधान के लिए जो भगवान का दर्शन करना चाहते है तो सौलभ गुण का अनुसंधान करने वाला साधक समझता है कि भगवान बड़े बड़े योगी स्वरों को दुर्लभ है पर कभी कभी सामान्य जन को भी बहुत सुलभ हो जाते हैं सामान्य जन को भी बहुत सुलभ हो जाते हैं इतने सुलभ हो जाते हैं कि उसे दर्शन देने लगते है उसे इसलिए भगवत प्राप्ति दुर्लभ है ऐसा समझ निराश नहीं होना चाहिए तो ऐसे सौलभ्य गुण का अनुसंधान करने से क्या है दर्शन होते हैं तो एक बहुत आनंद है सभी ने ने। एवं इस्थ, इसी प्रकार, अन, प्रकार अन्य कुछ गुणों का अनुसंधान बताया ना अन्य अन्य गुणों के उपयोग स्थलों को जानना चाहिए मतलब अन्य अन्य गुणों के उचित अधिकारी का विचार कर लेना चाहिए अन्य अन्य गुणों के उचित उपयोग स्थल कर उचित अधिकारी स्थल तो अधिकारी होगा ना अन्य अन्य गुणों के उपयोग स्थल को जानना चाहिए या अन्य अन्य गुणों के अन्य अन्य के उचित अधिकारी का विचार कर लेना चाहिए ऐसा कहा जाता है उचित अधिकारी का विचार कर लो कि कौन कौन सा गुण किसके लिए उपयोगी है ये भी जो है ना अनुसंधान है साधक के लिए तो सब अनुसंधान है गुण नहीं है ऐसा अनुसंधान यहाँ नहीं बताते बहुत बहुत आनंद के अनुसंधान यहाँ सब बताया जाता है शुरू कम अनुसंधान करो उनको गुणों का अनुसंधान करो सब अनुसंधान करना है जो इतना जो जो पुराण है जब जो है सब रामायण है भागवत है स्त्रोत्र है और सभी जो संतों ने साक्षात कर करके भगवान को लिखा है तो कोई झूठा थोड़ा लिखा है की गुण नहीं है आरोप करके लेखे इसी बात नहीं तत्व गुणों का साक्षात है नीवन पूरा भ्रम में गया है डालने के लिए। नहीं नहीं। तो परमात्मा को सब साक्षात् व्यक्ति है उस स्थिति में भी ऐसा होता है अच्छा और ऐसा हो गया अच्छा इसी प्रकार अन्य गुणों के उपयुक्त स्थल का विचार करना चाहिए अन्य गुणों के उपयुक्त स्थल उपयुक्त स्थल कौन होगा उचित अधिकारी उपयुक्त स्थल कौन होगा उचित अधिकारी का विचार करना चाहिए अब देखो यहाँ पर तो फुर फुर हो जाएगा। अथा तो नहीं गया। क्या होगा अथा तो रहता तो अच्छा है तो तो बेचा तो यहाँ जो अहम शब्द है ना तो रहने वाले जीवात्मा का बोध है पहले किसका दे में रहने वाले जीवात्मा, जीवात्मा का बोध कराते हुए किसका बोध कराएगा उसके अंतरात्मा बताए में रहने वाले जीव का बोध कराते हुए उसके अंतरात्मा का बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा कि दे का अंतरात्मा नहीं जीव का नहीं जी मतलब देव रहने वाले जीवात्मा का अंतर आत्मा तो ये अर्थ होगा की मेरा अंतरात्मा ब्रह्म है मेरा मतलब जीवात्मा का मेरा मतलब जीवात्मा तो क्या अर्थ हो जाएगा मेरा अंतरात्मा ब्रह्म है तो किसका किसका वेद हुआ यहाँ पर मेरे अंतरात्मा का और द्रम मेरी अंतरात्मा का और मतलब जीव अंतरात्मा का और है? मेरा अंतरात्मा ब्रम तो ऐसा ऐसा यहाँ पर कहते तो हैं सभी शब्द किसके बोलक होते हैं परमात्मा पर बोलकर होते हैं ऐसा तो यहाँ कोई लक्षण दक्षणा नहीं करते है और ब्रह्म हम ब्रह्मी अष्टीय शब्द का प्रयोग अस्मत् देख करते हैं अच्छा को वो विद्यमान हो तब उत्तम पुरुष हो ऐसा तो नहीं है ना अस्मत शब्द के योग नहीं उत्तम पुरुष अस्मत अच्छा शब्द इस अंत को कहे तब उत्तम पुरुष तो ऐसा तो नहीं है ना इसी प्रकार से जो तत्व नसी है ना तो यहाँ पर है तत्वी तत्पर तत्व का परामर्शक है तो उसको लेना है तो से क्या लेना है जगत कार्य क्या लेना है कारण किसका कौन कराएगा अंतरत्मा कौन है श्वेत के तुम कौन है, है? अंत्राप्ण। अंत्राप्ण। अंत्राप्ण। ता ता तो हम लोग है श्वेत के तुम तेरा अंतरात्मा ब्रम है तेरा अंतरा तेरा मतलब किसका सिर्फ है ना जीवात्मा है, लिए। लिए। ना। है।, है? तो जीवात्मा का अंतरात्मा ब्रह्म है श्रेष्ठ केतु का अंतरात्मा कौन है और इसमें कोई श्रेष्ठ टेतु का अंतरात्मा मतलब तेरा अंतरात्मा ब्रह्म है बात ये है ना कि श्रेष्ठ के ये समझ नहीं पाता है उसकी जो जगत का कारण है वही अंदर है या उसे कोई भिन्न है जो जगत का कारण है वही अंदर या उसे भिन्न नहीं ये समझ नहीं पा तो समझाने के लिए कि तेरा अंतरात्मा की जगह वही क्या है? जो जगत का कारण है वही तेरा अंतरात्मा है क्या जो जगत का कारण है वही तेरा अंतरात्मा हाँ ये नहीं सोचे ना की मेरा अंतरात्मा जो है उससे भिन्न जगत कारण है ये मतलब कारण भिन्न मेरा अंतरात्मा इससे अंतरात्मा जगत कारण है ठीक है ये समझना है की मेरा अंतरात्मा पर तो अहम शब्द किसको कैसा है ये नहीं है ये नहीं है, ये, ये भी है ये तो यही तो है की अहम ब्रह्मास्टमी ऐसा अनुसंधान है अंतरात्मक ब्रह्म का अनुसंधान है कि नहीं और बल्कि कैसे इससे क्या होता है ये तो है ना अंतरात्मा एक ही है हम हम आत्मा अमृत स्वरूप आत्मा तेरा अंतरयानी आत्मा स्वरूप परमात्मा ना तेरा अंतरात्मा है वही बात हो गई ये यहां पर बता हैं आपको आपने ये ब्रह्म सूत्र है खबर है आपको से छ पर अहं है में इस प्रकार बुद्धि बुद्धि बुद्धि आत्म क्या थे यहाँ पर ध्यान रखना अहम शब्द किस में है आत्म में अतः अच्छा तो अहंकारा छो भी कहता है अतः अहंकार तो का आदेश अहंकार का उपदेश अहंकार परमात्मा का किया गया है तो अहंकार का क्या हो गया परम। परम। परमात्मा अहंकार आदेश अहंकार का उपदेश आगे परमात्मा को उपदेश किया गया तो अहंकार सब तो वहाँ परमात्मा दो कैसे कैसे उठते थे अलग बात है तो यहाँ अहम बुद्धि का क्या है आत्म बुद्धि आत्मबुद्धि ऐसी की जाने वाली परमात्मा की उपासना आहां की जाने वाली परमात्मा की उपासना अहम ग्रह उपासना कहलाती है अहम सब लोग अहम अर्थ परमात्मा पर्यंत होते हैं मतलब अहम शब्द अपनी आत्मा परमात्मा का भी बोधक होता है अपनी आत्मा का आत्मा कौन है एक बेग आत्मा जीवात्मा जीवात्मा का भी आत्मा परमात्मा आम शब्द अपनी आत्मा परमात्मा का भी बोधक होता है ऐसा ता समझ अहम ग्रहो उपासना की जाती है ना वहस्मिन तक बुद्धि नहीं है वैसे प्रतीकों का वह तो यथार्थ ज्ञान है वो कैसा है यथार्थ ज्ञान है कि नहीं है hmm. वो तो ब्रह्म दृष्टि कहते हैं समझाना शंकर मत वो जो hmm. ब्रह्म दृष्टि नहीं है उसको तो ब्रह्म समझना वो यहाँ नहीं है ना वह नहीं है वह तो यथार्थ ज्ञान है कैसा ज्ञान है परम ब्रह्म सबका आत्मा है इसलिए उसकी आत्मत्व उपासना कैसा ज्ञान है यथार्थ यथार्थ ज्ञान है नीचे पंक्ति में अहम ब्रह्मास्मी का अर्थ है मेरा अंतरात्मा ब्रह्म है न हाँ। और तत्व प्रतीको में दिखाई देता हूँ वहाँ जाकर दिखाई देता हूँ